इदानीं निष्ठा प्रत्यय इंडागम विशेषा उच्य सूत्री उत्त प्रत्याष्ठा कृते निष्ठा उच्यविश उगंतेभ्य पर प्रत्यय से धातुपाठ मध्ये सेठ अने श्रुता श्रुतवान् अथ चे सी उगंता दीर्घ ऋकाराता ह्रस्काराता दीर्घ ऊकाराता ऋकाराता ऋकाराताे अनीता शुक्र शीदिष्ठायांगश्च ए सूत्रण व्याख्यात अयम धातु, धातु पाठ मध्ये सेठ शुक श्रीअयं धातु धातुपाठ मध्ये सेट् श्रीदितोनिष्ठायाम् इत्यनेन भवति अनिठ अथ च पूगश्च इत्यनेन सूत्रेण पूं धातोपरस्य त्वानिष्ठयो विकल्पिते पूङ्ग धातु धातुपाठ मध्ये दीर्घ उकारान्ताः सर्वे भवन्ति सेटः अत्र भवति पूंग् धातुः वेट् इत्थञ्च डीं शींग इत्येतौ तु सेटौ एव अतः न्ते निष्कृष्यत्यये अथ च पूङ् अयं धातु वेट् पवितः पवितवान् पूतः पूतवान् अथ च अन्ये येऽपि वर्तन्ते अजन्ताः ते सर्वे अन्तः भवन्ति निष्ठा प्रत्यये यथा घ्रा आकारान्ताः घ्रातः घ्रातवान् इकारान्ताः जी जितः जितवान् नीतः नीतवान् उकारान्तेषु हुतः हुतवान् ऊकारान्तेषु भूतः भूतवान् रिकारान्तेषु कृतः कृतवान् अथ च तीर्णः तीर्णवान् जीवनः जीवनवान् इत्थञ्च डीशि एतौ सेटौ पूङ् इति वेट अन्ये सर्वे अनितः एको धातु दीन विहायसा गतौ वर्तते दिवादिगणमध्ये वर्तते तत् स्वादयओदितः इति उच्यते स्वादय उदितः इत्युक्ते ते सर्वे धात्वा ओदितः इति कथ्यन्ते ओदित्वात् ओदितश्चेत्यनेन नत्वं क्रियते तत्र नत्वसामर्थ्यात् दिवादिन मध्ये पथितः दीनधातुः आनी तस्माद् भवति दीनः दीनुवानिष्ठा प्रत्यये हरन्त धातवः क्लिशक्त्वा निष्ठयो क्लिश उपतापे अयं धातुपाचमध्ये सेट् क्लिशु विवाधने अयम् उदित्वात् वेट् आभ्यां परस्य प्रत्ययस्य वा इति भवति शुधो इत्यनेन उषित अचिता असव अज्ञ न उदकम उदकूत लुभो विमोह विमोह इजागमो न भवति लुब्धो वृशल अठायानमतीय क्षेपणे धातु वर्तन दिवादिगणस असितन आदिर्म अस्त कांड अग्रे एते नि शब्द सूत्रपथिताशेषु शुद्ध स्वान्त्वात लग्न म्लिष्ट विरुद्ध फाट बाढ़ मंथ मनस्तम सता स्वरास भृशेषुर्थेश निष्ठा प्रतयांता निपत्यं समुदायन मंथाषु वाच्यु अर्थ विशेष निपा मंथेमो न क्षुधो मंथु मंथन मनसी स्वाम इडागमो नव मृदंग इलागमो तमसी इडागमो न््त तम अ तो मृदंग सक्त लग्न सक्त अगित अस्पष्ट वचनेलिष्ट अवस्पष्ट झाते वर्त निपातना स्वरेत रिभअ धातपाथ मध्ये ना अनायासे अर्थे ताहा ताहा। स्थूल स्थूले निपत्ते स्थूल हैं अन्यत्र द्रिह्मधातोः दृहितम् इति रूपं भवति वर्दते अयम् अतः अनितां हलुब्धाः कषः कषेर्धातोः निष्ठायाम् इडागमो न भवति कृच्छ्रे गहने च कृच्छ्रे कष्टोऽग्निः कष्टम कष्ट सामानी गहने साहने वनाता सुवर्णमो घुषि अन्यत्र अस्मत्ष्ठायादन प्रतिज्ञान अत्र इडागमो इडागमो अवघोषित वाक्य अर्धे सन्नीभ्यु अर्धे निष्ठागमो न्यवलाद धा निष्ठा उदातवादि अभीदूर्थ अभ्यथितावध्य वृत्म पाराया दूर्णद नि निपात दाता दमि शाता शमित पूर्ण पूरी दस्ता दासी स्पष्ट स्पिता छन्द छादी ज्ञप ज्ञपि अतु धा मित अतः मिता ह्रस्वध ह्रस्वी स्पष्ट विसर्गो नोजिता स्पष्ट विसर्गनी त्वर संघुषास्वनाम् एतेभ्यः परस्य निष्ठायाः वाईट् स्यात् रुष्टः रुषितः आन्तः अमितः यि त्वरा तूर्णः त्वरितः आदितश्च इत्यनेन अयट् विकल्पिते एतेषां धातूनाम् अग्रे यस् विभाषा सूत्रं भवति तेन इडागमो निषिध्यते तस्य निषेधस्य प्रतिप्रसवः वर्तते इदागमो भवति निष्ठायाम्प्रतिघातयोश्च विस्मये हृषितो देवदत्तः हृष्टो देवदत्तः प्रतिघाते रिषितादन्ताः हृष्टाः दन्ताः अपचितश्च चायरी पूजा अयम धातु. निपातो यम निशानो धात न तो रू धातु चाते निपयो वन गुरिंदष्ठा निपातृतृतमस्विधान लोकेत मानः सोमो भरितः विभ्ररितस्त्वम् अग्रे सन्ति निपातनानि ग्रसितस्कभितस्तभित उत्त चत्तविकस्ता विशस्त्री शि शास्त्री वमित्य एते तरूत्रिवल वेदे, लोके वेदे वा ग्रस वेतोम लोके ग्रस्त वेदे अजरे, लोके विष ृदय अग्रेबंधानश्रि नि प्रत्यय ये धातवः धातुपाठमध्ये आदितः पथिताः यत्र आकारस्य अनुबन्ध इत्संज्ञा क्रियते तेभ्यो धातुभ्यः परस्य निष्ठाया इण् न यिक्षिदा स्विन्नः यिष्विदा अयम् धातुः सेदस्ति भावे आदिकर्मणि कर, च एजागमो विकल्पिते अन्यत्र युजागमः नित्यम् भवति एवमेव ईदद्धातवः सन्ति ये तेभ्यः परस्य निष्ठा प्रत्य इजागमो न भवति नृति नृत्तः लादि यति यत्ता चिति चित्ता भृजि भ्रष्टा उच्छी, उष्टः कटी, धातवः पच्यन्ते कटि कनि जभि ऊयि पूयिनूयि क्ष्मायी उर्वि तुर्वि धुर्वी दुर्वि धुर्वि गुर्वी मुर्वि स्फायि वृजि प्रिचि ऋषि द्रिभिति ओविजि गुरि धुरि शूरि जूरि शूरि चूरि तुरि धूरि घूरि गुरि त्रसि जनि ईषुचिर जुषि मसि उन्दि कृति प्रिचि वृजि छ्रिदि द्रिभि पुरि मदी दीपि यिन्धि ओलजि ओलसजि ओप्यायि एते धातवः अकार से ये सीदि धातव तेस्तमोदी धातवे अग्रे सूत्र वर्त निर्भाषा अस्डागम प्रकरण इदानीं अस्डागम प्रकरणे यस् प्रत्यय क्वचि विभाषाउ तस्पर निष्ठा प्रत्ययस्य प्रत्ययमो नठनीय यदा सर्वेश प्रत्याम इगम विज्ञानो भव यचि विभाषादु त धा निष्ठायागमो नतम आलोद्यद निष्कृष उच्यते के सातव ये क्यों प्रत्ययम उक्त स्वर सूति सूएति धूई उदि व्य धाभ्य आधातु का आधातुगमो अतएते ये सही धा उत्यय वेदस्थ कि निष्ठा प्रत्ये अन अक्ष अक्षिता अक्षित्म अक्षित अष्ट अष्टम अष्टम रूपय किं निष्ठा प्रत्ये एक रूपम होती अक्षु तक्षुक्षु गृहु मृजु अशु व्रीहु त्रिमु क्षमु क्लिदु अंजु क्लिषु शिधु त्रपूश छमूश गाहु गुहु स्यन्दु कृपु गुप ओब्रशु त्रिु स्त्रि तंचु एवं उदित प निष्ठा प्रत्यय से धाभ्य आधातुक प्रत्ययस्य बागमो भवति अतः यस्य भाषा इत्यनेन सूत्रेण एभ्य परस्य निष्ठा न भवति रथ रद्धा रद्ध तृप्तः तृप्तवान् द्रोढ द्रुढः द्रूढवान् स्नेह स्निधः स्नीढवान् नश नष्टः नष्टवान् दृप् दृप्तः दृप्तवान् मुह मूढः मूढवान् स्नुह स्नुधः आधातुक प्रत्ययमो विता अतः निष्ठा निरकुशा प्रत्ययमो वापि अस्मत् निष्ठा प्रत्यय सेजागमो न भेत किंत अशेष सूत्र वर्तते नून निष्ठाया अनेन सूत्रेण अत्रगमोतिषुर शिरीश ये पंचभ्य धाभ्य पकारादे राधातुकयु आगमो विहि अतः ये निष्ठाया जागमो न इन लुब्ध लुबवान्द भ्रजूश्रीयूनु पन्त वाइडागमो विहि अतःमो ून दूनवान शिव श्यून श्यूनवान ऋध ऋधन दभ दबध दबधवान ए धा धातु पाठ मध्ये उदत्ता सेट ते अचो विधीयन ज्ञप जपता ज्ञप्तन सं सात सातवान ऊन ऊता ऊनवान तनिपति दरिद्राण् उपसख्या अनेक वर्तिक परस संप्रत सगमो वा विता अतः अगमोति पतधातु किंतु द्वितीया श्रता पतिस्त प्राप्त अनेदेशन पतधागमो निष्ठा पति पति उदि ये सी धातवा उदित तेभ्यय उूत्रेण वाईगमो य इजागमो ते शाम निायागमो नतः ये सभी धातव उदिता तेज्य पास निष्ठा प्रत्ययमो नंभुअ्दित त्वा प्रत्यये उदित्वात् वा इजागमो भवति अतः वृष्ट्वा वर्षित्वा इति रूपद्वयम् भवति. धातुः कस्मिंश्चित् प्रत्यये व्यदस्ति स निष्ठायाम् अनिज् भवति अतः निष्ठाप्रत्यये वृष्टः वृष्टवान् इत्येव भवति एवमेव सर्वे उदितः ऊह्याः अग्रे सेशिचि कृतच्रितृदनृतः चृत एते पञ्च सन्ति एभ्यः परस्य सकारादे राधातुक प्रत्ययस्य इडागमो वा भवति अतः एषां निष्ठायाम् इडागमो न भवति कृत्तः कृतवान् चित्तः चित्तवान् छ्रित्तः छ्रिवान् तृत्तः तृत्तवान् नृत्तः नृत्तवान् एते सर्वे सेट सन्ति धातुपाठ मध्ये एते सेष्ठ धातवः सकारादौ आधातुके अत्र इडागमो विकल्प्यते निष्ठा प्रत्यये निषिध्यते विभाषा गम हन विदा येभ्य पर कसु प्रत्यय सेमो वत्य निष्ठा प्रत्यय सेमो न दिवादिगण सत्ता रुधागण विचारणेट तुदिगण सेदृलाभे अदागण विद जाने सेंट विभाषा गम हन विदा सूत्रे तुदागण सेदृलाभे अयम धातु गृहते निष्ठाया दरिद्रा दुर्गत अयंकाश्वा दरिद्रे ये सीतव धापाठ मध्ये पथिता ये अत्रोक्ता सर्वे निष्ठा प्रत्ये सेट में